दापर में परिचर्या दापर युग में सिवा सेवा ही प्रदान भगवत प्राप्ति के एक पत्र साधन श्रेष्ठता प्रतिपादन करते हैं एक एक युग में अलग अलग साधन पद्धति साधन की श्रेष्ठता कलो तद हरिशन कीर्तना कलि युग में केवल हरि हरिनाम संकीर्तन श्रेष्ठता प्रदान किए हैं क्यों कलि युग अल्पायु मंद बुद्धि मंद भाग्य बुद्धि मंद है भजन करना तो बहुत दूर की बात है भजन करने की प्रवृत्ति होती नहीं है कोई शिक्षा भी देते हैं तो भाई भजन करो भजन करो तो ये उनके लिए एक मजाक की विषय हो जाता है ये लोग कोई काम धंधा है नहीं ये लोग क्या भजन भजन करते हैं इसमें क्या होता है न? न? न? भैरमुख जीव है ना ये समझ समझते ही नहीं जो मानव जीवन के एकमात्र उद्देश्य परम मंगल साधन है एकमात्र हरिभजन हरिभजन नमक विषय में इनका कोई आग्रह ही नहीं है ज़्यादातर भैरमुख जीवों का अभी हमारा भारत भूमि में ये भगवान की बहुत कृपा जुग जुग में भगवान आते हैं भारत भूमि में जन्म लेते हैं यहाँ तो उपासना जो भी कुछ दिखने में आता है तो भारत भूमि में भारत के बाहर कहीं उपासना थोड़ी है बहुत कम है कोई परसेंटेज है नहीं भारत भूमि ऐसे है। हमारा याद है एक दिन हम एक तो रामकृष्ण उस समय हम नौकरी करते हैं एक तो रामकृष्ण कथा मृत्यु आदि ऐसे कुछ ग्रंथ लेकर के उसमें हमारे मन में तो भावना का परिवर्तन आ गई है कि अब हमको हरी भजन करना है अब हमको संसार से मुक्त होकर अब भगवत शरण में जाना है ऐसे भावना लेकर के नौकरी करते हैं लेकिन हम इंतजार कर रहे हैं कब वो शुभ समय आएगा जिस दिन आप सब छोड़ छाट के वृंदावन चले जाएंगे उस दिन की इंतजार कर रहे हैं तो वाप साइड में गए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो धार्मिक पुस्तक लेकर के वहां बैठ बैठ देख रहे थे तो वहां पर रहते हैं एक वृद्ध क्वालिफाइड आके बोलते है क्या किताब पढ़ रहे हैं आप हमने ये देखिए ना और तो देख करके इतना अवहेला से ऐसे भावना प्रकट किए अरे दूर आप क्या है ऐसे कीमती समय आप नष्ट कर रहे हैं कीमती समय नष्ट कर रहे हैं ये सब पढ़ करके अब आप आपने इतनी कीमती समय नष्ट आपको हम इंजीनियरिंग के एक अच्छा किताब आपको हम देंगे काल देखिएगा कितना सुंदर उसमें इंजीनियरिंग के एक किताब हमको देंगे तो ये आप क्यों नष्ट कर रहे हैं समय ये सब पढ़ करके दे वह है हम तो देखते रह गए देखो और इस कैसे मंद बुद्धि बुद्धिमंद है भजन करने का प्रवृत्ति होती नहीं अगर थोड़ा सा भी मत किसी का होती है मंद भाग्य मंद है भाग्य मंद है मैंने उसको ना मिलता सत्संग ना घर में कोई ऐसे सुंदर परिवेश मिलता है कहीं भी थोड़ा सा जाते हैं थोड़ा सा सत्संग वो भी जीवन में कभी कुछ समय के लिए थोड़ा सा कुछ समय के लिए साधु संग में जाते हैं उसका असर थोड़ी होता है सारा दिन तो रहते हैं बहिर्मुख लोगों के संग में सबसे बहिर्मुखता दोष तो हमारे घर के अंदर है बाहर जाने का आवश्यकता नहीं है बाहरी संग उतना प्रभावित नहीं करता है जितना कि हमारे भीतरी संग हम सोचते हैं कि बाहरी संग दोष से हमको दूर रहना है वास्तव में ऐसा नहीं खतरनाक संघ है हमारे भीतरी संघ दोष हमारे घर में हमारी स्त्री कुटुंबो परिवार हमारे निजी जन जिसको हम अपना मानते हैं ये लोग बहिर मुख है ना ये लोग तो भजन करते नहीं हम कभी भजन करने नहीं देते हैं और सबसे बड़ी बाधा क्या है जब उनके प्रेम में हम फंस करके हम भजन जीवन से भौतिक जीवन के तरफ चले जाते हैं हमारा मनोवृत्ति उधर ही भागता रहता है आकर्षित करके हमको उधर ही ले जाता है हम समझ ही नहीं पाते हैं ये जो हमारे घर के भीतरी संग हो जिस संघ दोष के कारण हमारे भीतर एक संसार के प्रति जे आसक्ति उनके प्रति हमारे एक प्रियता बोध आपनापन उनके प्यार में फंस करके हम भजन जीवन से हट करके बस भौतिक जीवन में ही उधर मनोवृत्ति हमारी उधर लग जाता है और उसी में ही हम जा करके अपना समय को बिता देते हैं हम समझ ही नहीं पाते हैं हम जान रहे हैं हमको भजन करना है जानने से क्या होगा हमारा मन तो फंसा हुआ है स्त्री पुत्र कुटुम्ब परिवार में बाहरी संग छोड़ो वो तुम्हारा कुछ ऐसा नहीं बिगड़ सकता है बिगड़ने वाला संग तो तुम्हारा घर के अंदर है तो मैंने घर तुमको बिगाड़ रहा है लेकिन उनके प्रेम में फंस करके हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं जो घर में ही सबसे बड़ा दोष है दोष माने जिस संग से जिस संग में रह करके जिनकी संग प्रभाव से हमारे भीतर में भगवती भावना हट जाती है और विषय में मन लग जाता है संगसारी लोगों के प्रति हमारे मन की आसक्ति बढ़ जाती है आज उनके सुख सुविधा के लिए ही हमारे समस्त कर्मचेष्टा बेटा बेटी स्त्री पुत्र इनकी सुख सुविधा के लिए हमारे समस्त कर्म चेष्टा कर्म तत्परता हम उस समझने नहीं देता है ये संग दोष संग दोष हमको खा जाता है तो बोलते हैं मंदभाग्या किसी का थोड़ा सा भी भजन में मन तो लगता है पूर्व भजन में संस्कार बश भजन करने के इच्छा हुई है लेकिन निश्चय होने से क्या होगा वो भजन स्प्रिया बनाने के लिए पहले सत्संग ना न हो रिकाते होना मोह ना भाग सत्संग बहुत जरूरी है आरंभ से लेकर अंतिम तक सत्संग चाहिए सत्संग के अलग अलग स्थिति है जैसे स्थूल प्रवर्तक साधक सिद्ध चार प्रकार है स्थूल है जो भगवत विषय कोई आग्रह ही नहीं जानने का कोई चेष्टा ही नहीं भौतिक विषय में उनके मन लगता है इसमें बस समस्त सुख है जानकर के भौतिक पदार्थ प्राप्ति के लिए ही भौतिक सुख प्राप्ति के लिए समस्त कर्म चेष्टा ऐसे जो मनोवृत्ति है इसको कहते हैं स्थूल इनके लिए तो सत्संग जरूरत है नहीं तो इनकी मनोवृत्ति कभी बदलेगी नहीं फिर प्रवर्तक प्रवर्तक है साधु संघ से सत्संग से सत्संग प्रभाव से उनका चेतन हो गया जब वास्तव में हम संसार में मोहित होकर के अपना मानव जीवन को चौपट कर रहे हैं दुर्लभ मानव जीवन दुर्लभ मानव जीवन मानव करके अगर हरि भजन नहीं किया तो बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ेगा ना जाने काल चक्र हमको कहां से कहां ले जाएगा ये कर्म प्रवाह हो ये स्रोत ना जाने काल चक्र में कहां हमको ले जाएगा कोई ठिकाना नहीं कौन जोनी में जाकर के हमको जन्म दे देगा फिर कभी मानव जन्म मिलेगा कि नहीं कब मिलेगा कैसे मिलेगा कोई गारंटी नहीं अथा अनंत तो है अनंत तो काल बीत गया हम काल चक्र में ऐसे दुख समुद्र में गोता लगाते लगाते लगाते लगाते ला जाने किस कृपा से कैसे भगवत कृपा से हमको मानव तो मिला है हम्म, लेकिन इसका कीमत जो है ये हमको पता नहीं है हम पशु पक्षी जैसे भोग जीवन में भोगी जीवन का उद्देश्य जान करके पशु पक्षी जैसे भोग के पीछे हम भाग रहे हैं बोला ऐसा मानव जीवन से क्या लाभ है इससे तो पशु जीवन अच्छा है जीवन इससे अच्छा है तो किसी किसी का ऐसे सत्संग से जानकारी हो गई है जब मानव जीवन दुर्लभ है इशार है तो भजन करने के लिए आग्रही होकर के साधुसंग में जाते हैं साधु साधुसंग करते थोड़ा थोड़ा भजन भी करते हैं लेकिन क्या होगा मंदभाग्य सत्संग भी मिलता नहीं है ऐसे परिवेश भी नहीं है घर में जाते हैं वहाँ भी थोड़ा भजन करने के लिए उनको नाना प्रकार बाधाएं, संसार का काम करो टीवी देखो कुछ देखो कुछ करो गप सप करो झगड़ा करो कला करो कोई उसमें कोई बाधा नहीं प्रतिबंध नहीं उसमें कोई आपत्ति नहीं है अब माला लेके बैठ गया तो बास संसार शांति देखो ये तो भगत जी बन रहे हैं भगत जी बनने से ही तो काम चल जाएगा ऐसा काम तो कुछ करती नहीं माला माला लेने से ही जितना झंझाट ये मंदभाग्य देखो सब है लेकिन भाग्यमंद है परिवेश मिलता नहीं है फिर सदगुरु वो भी एक बड़ी बात है बड़ी प्रश्न है भजन करने प्रवृत्त होकर के अगर सदगुरु की कृपा नहीं मिली तो वो भी आगे बढ़ना मुश्किल है फिर गुरु कृपा मिल गया है फिर भी भजन करेंगे ए लेकिन संसार में इतना बाधा विपत्ति आदि व्याधि उपाधि इसमें ऐसे ऐसे फंस जाते हैं जे चेष्टा करके भी ये अपना समय को निकाल करके भगवत चरण में मन को लगाएंगे ऐसा मौका खूब कम मिलता है रोज ही संकल्प करते हैं कल से आपको भजन करेंगे आज तो हुआ नहीं आज ये कम में दिन निकल गया चलो कल से करेंगे फिर कल और एक उपाधि आके और झमेला खड़ा हो गया सामने वो भी जो भी हम कर रहे थे वो भी समाप्त तो हो गया समाप्त तो हो जाता है आ, ऐसे मंदो बुद्धि मंद भाग्य, फिर भी थोड़ा सा आप निंदावन में आए हैं तो भजन करने के लिए भजन करेंगे वो भी गारंटी थोड़ी है। जीपद्रुता बोलते हैं तुम्हारा शरीर सात दी का नहीं कोई गारंटी थोड़ी है, ना जाने कैसे बीमार पकड़ लिया कुछ बीमारी हो गई आ, बहुत सारे झंझाट है ये सब बाधा अतिक्रमण करके मन को भगवत चरण में एक निष्ठ होकर भगवत चरण में मन को संलग्न करना इतना सहज बात है नहीं जहाँ जाते हैं सभी एक ही शब्द कहते हैं बाबा नाम तो करते हैं मन लगता नहीं एक ही शब्द सभी का ही एक ही शब्द कहाँ तक जवाब देंगे बाबा आसन में तो बैठते हैं मन तो इधर उधर भागता है क्या करो ये मन का ही तो मामला है चंचल मन कृष्ण परमाथी बलव दृढ़म दस्यंग निग्रंग मन्य वायु रूप सु दुष्करम भगवान खुद कह रहे हैं ये चंचल मन को संजम करना तो सहज तरी है वायु को संजम करना स्थिर करना जैसे निरोध करना जैसे असंभव है ऐसे मन को संयमित तो करके स्थिर करना ये भी असंभव बात है तो सहज नहीं है तो इसलिए कलि में भगवान ने सरल उपाय बताए है कलो तद हरिशन कीर्तन हरि नाम संर्तन अच्छा लगे या ना लागे सबको मिलकर के एक साथ बैठकर के भजन करो हरि नाम करो हरि नाम करो ये सरल उपासना पद्धति इससे सरल उपासना मन को संयम करने के लिए संसार बंधन से मुक्त होने के लिए भगवत चरण में मन को संलग्न करने के लिए इससे सरल उपासना पद्धति और है नहीं सबसे सरल उपासना पद्धति तो इसलिए महाप्रभु ने ये हरिनाम लेके आए हैं बिजात नारदीय पुराण में एक श्लोक है हरि हरिनाम हरिनाम हरिणाम केवलम कलो नस्त व नस्त व नस्त वो गतिरन्न था कुलि युग में केवल नाम केवल नाम केवल नाम अच्छा लागे या ना लागे तुम नाम करते रहो ये तुमको मंगलमय फल प्रदान करेंगे प्रेम प्रदान करेंगे संसार बंधन तो इसका आनुषंगिक फल है आनुषंगिक संसार बंधन को मुक्त कराते हैं और मुख्य फल मुख्य फल जो है वो है प्रेम कृष्ण प्रेम वो प्रदान करते हैं आनुषंगिक फल करें संसारे ख्वाए चित्त आकर्षिया करे कृष्ण के आनुषंगिक फल है संसार बंधन उसकी वासना उसको नष्ट कर देते हैं नाम है पाप संसार चित्त शुद्धि सर्वभक्ति साधन उद्गम कृष्ण प्रेमोदम प्रेमामृत आस्वादन कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मज्जन नाम से इतना फल होता है स्वाभाविक सिर्फ नाम करते रहो एक निष्ठ नाम का आश्रय करके नाम आश्रय होना पड़ेगा नाम को जीवन का सर्वस्व मान करके साधन जीवन का प्राण केंद्र मान करके नाम का आश्रय कर उठते बैठते खाते सोते जहां तहां जैसे तैसे मुंह में नाम छोड़ना नहीं मन लगे या ना लगे ये तुमको धोखा नहीं देंगे नाम तुमको धोखा नहीं देंगे नाम अवश्य कृपा करेंगे समस्त शास्त्र पुकार पुकार के यही कह रहे हैं उठते बसीते खाईते सुईते जथा तथा नाम लाए देश काल नियम नहीं स्वर्गो सिद्धि है उठते बैठते खाते सोते जहाँ तहाँ जैसे तैसे नाम लेते हैं देश काल नियम नहीं नियम के कोई अपेक्षा नहीं है अब नहाए नहीं अब हमारा कपड़ा उपड़ा परिवर्तन नहीं किए है स्नान नहीं किए हैं बोले इसका कोई इंतजार नहीं है मुँह में नाम करते रहोग सर्वसिद्धि मिल जाएगी तो कहते नाम हो सर्वपाप संसारणासन नाम करते करते करते करते पहले सर्वपाप संसारणासन पाप माने पाप, पाप प्रवृत्ति हमारे भीतर जो भोगस्प्रिया है यह पाप प्रवृत्ति के मूल जड़ है भोगस्प्रिया भोगस्प्रिया ही मनुष्य को पाप प्रवृत्ति में लिप्त कर देता है स्वाभाविक रूप खिस करके पापकर्म करने में मजबूर कर देता है भोग भोगवृत्ति तो ये नाम करते करते पहले ये पाप की भोग वृत्ति जो है इसको नष्ट कर देते हैं नाम हुई थे सर्व पाप संसारणासन फिर दोबारा क्या करते हैं दूसरा फिर क्या करते हैं संसारणासन संसार को नष्ट कर देते हैं बोले संसार नष्ट क्या स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार सब मर जाएंगे बोले ना ना स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार संसार नहीं इसका संसार नहीं कहता है तुम तो भूल समझ रहे हो घर में रहने से संसारी नहीं स्त्री पुत्र कुटुम्बों लेकर के रहने से वो संसारी नहीं वो भोगी नहीं जिसके भीतर में भोग वासना है वो ही है भोगी अरे जिसके भीतर में जोग वासना माने भगवान से मिलने की इच्छा है वो है जोगी और जिसके मन में भोग बसना है वो है भोगी चाहे घर में रहे चाहे जंगल में रहे मन में भोग बसना है तो वो भोगी कहलाएगा और मन में जोगी जोगी माने भगवत चरण छोड़ के और कोई भी वस्तु उसको अच्छा लगता नहीं है स्त्री पुत्र है ठीक है ये भगवान ने दिया है संस्कार बस संयोग बस हमको संसार में आकर के संसार गिरस्थ आश्रम रचना करना पड़ा प्रभु की इच्छा से लेकिन इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है ना संसार हमारा है ना हम संसार के हैं ये भावना रहना चाहिए तो तुम हो जाओगे जोगी अगर नहीं स्त्री पुत्र कुटुम्ब हमारा है इनको भोग सुख देखना सब कुछ करना इनको सुख सुविधा के प्रति तुम्हारी नजर है उनके सुख सुविधा के लिए समस्त कर्मचे पैसा के प्रति आकर्षण है पैसा कमाना पड़ेगा धन चाहिए ये चाहिए वो तो तुम हो जाओगे भोगी तो नाम सर्व पाप संसार नाशन संसार का नाश माने संसार के बीज जो बामना है कामना है है। इस ये नष्ट हो जाता ऑटोमेटिकली पहले पाप वासना मुक्त हो जाता है अंतकरण शुद्ध हो जाता है नाम करते करते फिर दूसरा नंबर में जाकर के संसार वासना के बीज उसको नष्ट कर देते हैं फिर क्या होता है चित्त शुद्धि उसके बाद चित्त शुद्धि होती है जब तक मन में भोग भोगवासना है भोग है तब तक चित्त शुद्धि नहीं है तो उस चित्त शुद्धि बिना फिर वो प्रेम प्रकाश उनके अंदर भक्ति का प्रकाश होना असंभव बात है मन में हमारा तीव्र भोगवासना आर उधार हमको भक्ति चाहिए प्रेम चाहिए ऐ भाई दोनों एक साथ रहना मुश्किल है भोग और जोग दोनों एक साथ होगा नहीं या भोग या जोग दोनों एक साथ रहेगा नहीं अंधकार और रोशनी दोनों एक साथ रहना संभव नहीं है या तो रोशनी या तो अंधकार रोशनी नहीं है तो अंधकार अंधकार नहीं है तो रोशनी है तुम्हारे अंदर जोग वासना है भगवान से मिलन की इच्छा है तो भोग तुम्हारे अंदर रहेगा नहीं और ज्यादा भोग बासना है तो वो प्रेम तुमको मिलेगा नहीं उसके लिए चाहिए चित्त शुद्धि चित्त शुद्धि के लिए चाहिए हरिनाम सं चित्त शुद्धि होता है फिर नाम करते करते उसके बाद सर्वभुक्ति साधन उद्गम अब उसके बाद चौथा स्टेज में आ रहा है नाम करते करते चौथा स्टेज पहला स्टेज पाप वासना दूसरा स्टेज संसार वासना तीसरा स्टेज चित्त शुद्धि चौथा स्टेज साधन उद्गम ध्यान धारणा ऑटोमेटिक बैठे मन लग जाता है ऑटोमेटिक लीलास पूर्ति होती है भगवत चिंतन में एक मन की तल्लीनता के आकर्षण और दुनिया का कोई विषय वस्तु पदार्थ अच्छा नहीं लगता वादिया है स्वाभाविक होगा और चित्त शुद्धि के बाद सर्व ऑटोमेटिक होगा चित्त शुद्धिर बिना शरणांग न नवती जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक स्मरण होना संभव नहीं है इच्छा करके जो हम एकदम लीला चिंतन करने को होगा कर हो भी मन भग जाएगा चित्त शुद्धि नहीं है चित्त शुद्धि बिना शरण नवपति तो चित्त शुद्धि सर्व इसके बाद क्या होता है चौथा स्टेज में सर्वभक्ति साधुनो फिर भी नाम कर रहे हैं आप स्टेज आप स्टेज में जा रहे हैं सर्वपाप संसार ना चित्त शुद्धि शुद्ध सर्वभक्ति साधु उमोदम आप पंचम स्टेज में कृष्ण प्रेम स्वाभाविक भीतर में उसके प्रकाश होना शुरू हो जाएगा उसकं पुलक भई स्तंभ मूर्छा प्रलय इस अष्ट सात्विक विकार हरिनाम करते करते अश्रुप्रवाह हो कंपो शरीर कंपमान हो जाएगा शरीर गदगद हो जाएगा आ, ये जो है ये तब ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा ये चेष्टा करके होगा नहीं तुम अगर सोचोगे मन में जो हम हरिनाम में थोड़ा सा अश्रुप्रवाह धारा से हम सिक्त करेंगे अपना बक्ष स्थल ऐसा होना संभव नहीं है उतना सहज नहीं है भगवत नाम में भगवत कथा में कीर्तन में अश्रुधारा बहना अगर अश्रुधारा नहीं बहती है तो समझना चाहिए हमारे चित्त तो अभी भी बहुत कठिन है कठोर है हमारे चित्त शुद्धि है नहीं बागद ग या द्रवता चित्रशा बिना बिना आनंद अस्त्रु कल कथम शुद्धि बिना सहयोग श्रीमद भगवत कहते हैं है? यह लक्षण अगर ऐसा नहीं होता है तो समझना चाहिए तो चित्त शुद्धि हुई नहीं शब्द उच्चारण करना मुश्किल हो जाएगा थे थे थे रीदा है। हो जाएगा विकलित हो जाएगा एकदम गल जाएगा जैसे रीदा है बिना आनंद को लाया। आनंद लाया धारा धारा कथन सिद्धि बिना से हम कैसे समझेंगे हमारा चित्त शुद्धि हुई है।, है तो ये पंचम स्टेज में क्या होता है प्रथम तो पाप नष्ट होता है पाप बुद्धि पाप प्रवृत्ति दूसरा संसार वासना नष्ट होता है तीसरा चित्त शुद्धि होती है चौथा कृष्ण भजन भजन उद्गम साधन भजन उद्गम होता है ध्यान धारणा उपासना आदि पंचम कृष्ण परमोदम फिर भी नाम नाम कर रहे हैं फिर परमामृत आस्वादन फिर वो लीला में एकदम ऐसे तल्लीनता इतना है, ऐसे एक तन्मयता रम जाते हैं परमामृत आस्वादन फिर भी नाम कर रहे फिर क्या होगा कृष्ण प्राप्ति आप एकदम साक्षात ठाकुर जी का दर्शन अपने समस्त परिकरों के साथ वृंदावन के नित्य दिव्य वृंदावन के निकुंज के झाकी दर्शन कराएंगे कृष्ण प्राप्ति कराएंगे हाँ? <laughs> कृष्ण प्राप्ति फिर भी नाम करें फिर क्या होगा सेवा मृत समुद्र तुम सहचरी स्वरूप प्राप्त करके रूप समुद्र में तुम गोता लगाओगे नित्यकाल के लिए ये नाम से इतना कुछ होता है वो नाम प्रवर्तन करने के लिए नाम की श्रेष्ठता प्रतिपादन के लिए नाम ही साध्य साधन सब कुछ ये प्रतिपादन करने के लिए नाम को सामने करके महाप्रभु अवतीर्ण हुए हैं आए हैं जगत जीव को शिक्षा देने के लिए हरिन्व केवलम कलते नस्ते, नस्ते, नस्ते, नस्ते महाप्रभु कैसे नाम प्रवर्तन करते हैं कैसे सब भक्तों के साथ उस विषय करने के प्रयास करेंगे जय जय श्री राम। नाम नाम की शक्ति से सब कुछ प्राप्त हो सकता हाँ एक एक बात है अगर अपराध ना हो तो कृष्ण नाम करें अपराधीर विचार नाम लो अपराधीर ना हो विकार एक शब्द तो ख्याल रखने के विषय है कृष्ण नाम करें अपराधीर विचार कृष्ण नाम तो हम कर रहे हैं लेकिन अपराध है पतनानि प्रकार अपराध ये अपराध से दूर रह करके करना पड़ेगा सबसे बड़ा अपराध है वैष्णव कोई वैष्णव दुखी ना हो हमसे हमारे कोई कर्मचे के द्वारा वचन के द्वारा कैसे भी हो कोई वैष्णव दुखी ना हो तो नाम कोई काम में आएगा नहीं नाम तुमको उसके फल जो प्रेम है वो नहीं देंगे बस ये अपराध वर्जित होकर के सबके प्रति श्रद्धा रख करके अगर हरि नाम ग्रहण करते तो अच्छी रात बहुत जल्दी नाम उसके फल जो कृष्ण प्रेम है उसका प्रदान करेंगे अपराध से वर्जित होना जरूरी है सबसे अच्छी बात है किसका दोष दिखना है नहीं निंदा तो बहुत दूर की बात है सबको श्रद्धा करो सबको प्रणाम करो सबको आदर करो अच्छा ना लगे तो दूर रहो लेकिन शब्द के द्वारा कोई निंदा नहीं करना शब्द के द्वारा किसी को चित्त को दुखी नहीं करना काय वचन से कोई वैष्णव को दुख नहीं करना ये है उपाय तो फिर नाम के फल जो प्रेम वो बहुत जल्दी वो प्राप्त करने में समर्थ हो जाए हरे कृष्ण महामंत्र नाम ही चले या कोई भी नाम था देखो ये तो अपना अपना संप्रदाय अपना अपना गुरु प्रदत्त जो नाम है वो करना अपने अपने परंपरा अनुसार उचित है हमारे महाप्रभु जो कुलिजुग के लिए हरि नाम प्रदान किए हैं ये जो हरिकृष्ण महामंत्र ये महामंत्र हो महामंत्र मने सर्वोपरि है इसको कहते हैं महा महामंत्र अरे महाप्रभु ने इसमें शक्ति संचारित करके वायुमंडल में छोड़ दिए हैं बोलते हैं कोई दीक्षा पुरुष चर्चा विधि अपेक्षा न करे जी बसपर्श या चंडल उद्धारे दीक्षा पुरुष चर्चा हु, हुए नहीं गुरुकरण हुआ नहीं लेकिन वो हरिनाम करते हैं वो फल उसको प्रदान करेंगे शक्ति समन्वित करके वायुमंडल में छोड़ दिए हैं ये सरल सबसे सरल हरिनाम भाव मैं